शिवपुराण रुद्र संहिता सूर्य कहते हैं महर्षियों माया मोहित नारद मुनि उन दोनों शिवगणों को यथोचित शाप देकर भी भगवान शिव के इच्छावश मोह निद्रा से जाग न सके वे भगवान विष्णु के किए हुए कपट को याद करके मन में दुस्सह क्रोध लिए विष्णु लोक को गए और समिधा पाकर प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति क्रोध से जलते हुए बोले उनका ज्ञान नष्ट हो गया था इसलिए वे दुर्वचनपूर्ण व्यंग्य सुनाने लगे नारद जी ने कहा हरे तुम बड़े दुष्ट हो कपटी हो और समस्त विश्व को मोह में डाले रहते हो दूसरों का गुस्सा या उत्कर्ष तुमसे सहा नहीं जाता तुम मायावी हो तुम्हारा अंतकरण बलीन है पूर्वकाल में तुम्हें मोहिनी रूप धारण करके कपट किया असुरों को वारुणी मधुरा पिड़ाई उन्हें अमृत नहीं पीने दिया छल कपट में ही अनुराग रखने वाले हरे यदि महेश्वर रुद्र दया करके विष्व न पी लेते तो तुम्हारी सारी माया उसी दिन समाप्त हो जाती विष्णुदेव कपटपूर्ण चाह चाल तुम्हें अधिक प्रिय है तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो भी भगवान शंकर ने तुम्हें स्वतंत्र बना दिया है तुम्हारी इस चाल ढाल को समझ अब वे भगवान शिव भी पश्चाताप करते होंगे अपने वाणी रूप वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वपरि बताया है हरे इस बात को जानकर आज मैं बलपूर्वक तुम्हें ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम फिर कभी कहीं भी ऐसा कर्म नहीं कर सकोगे अब तक तुम्हें किसी शक्तिशाली या तेजस्वी पुरुष से पाला नहीं पड़ा था इसलिए आज तक तुम निडर बने हुए हो परंतु विष्णु अब तुम्हें अपने करने का पूरा पूरा फल मिलेगा भगवान विष्णु से ऐसा कहकर माया मोहित नारद मुनि अपने ब्रह्म तेज का प्रदर्शन करते हुए क्रोध से खिन्न उठ हो उठे और श्राप देते हुए बोले विष्णु तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था उसी स्वरूप से तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो तुमने जिन बाों के समान मेरा मोह बनाया था वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों तुम दूसरों की स्त्री विरह का दुख देने वाले हो अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो अज्ञान से मोहित हुए नारद जी ने मोह व श्रीहरि को जब इस तरह श्राप दिया तब उन्होंने शंभु की माया की प्रशंसा करते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लिया तदनंतर महालीला करने वाले शंभु ने अपनी उस विश्वमोहिनी माया को जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे खींच लिया उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी पूर्व शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए उन्हें पूर्ववत ज्ञान प्राप्त हो गया और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही इससे उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ वे अधिकाधिक पश्चाताप करते हुए बारंबार अपनी निंदा करने लगे उस समय उन्होंने ज्ञानी को भी मोह में डालने वाली भगवान शंभु की माया की सराहना की तदनंतर यह जानकर कि माया के कारण ही मैं भ्रम में पड़ गया था यह सब कुछ मेरा माया भ्रम ही था वैष्णव शिरोमणि नारद जी भगवान विष्णु के चरण में गिर पड़े भगवान श्रीहरि ने उन्हें उठाकर खड़ा कर दिया उस समय अपनी दुर्बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण वे यो बोले नाथ माया से मोहित होने के कारण मेरी बुद्धि बिगड़ गई थी इसलिए मैंने आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे हैं आपको साप तक दे डाला है प्रभो उस शाप को आप मिथ्या कर दीजिए हाय मैंने बहुत बड़ा पाप किया है अब मैं निश्चय ही नरक में पढ़ूँगा हरे मैं आपका दास हूँ बताइए मैं क्या उपाय कौन सा पराश्चित करूँ जिससे मेरा पाप समूह नष्ट हो जाए और मुझे नरक में न गिनना पड़े ऐसा कर कर शुद्ध बुद्धि वाले मुनिशिरोमणि नारद जी पुनः भक्तिभाव से भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था